रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग इंग्लैंड में सौभाग्य से साहनी को विश्वविख्यात नाभिकीय भौतिक विज्ञानी लॉर्ड और नील्स बोहर के साथ काम करने का मौका मिला उन्होंने रोदरफर्ड के साथ रूप से से में में अल्फा कणों के पर दो पत्र लिखे। युद्ध की वजह इंग्लैंड भी परिस्थिति खराब हो जाने के कारण उन्हें जल्दी ही भारत वापस लौटना पड़ा लौटने के बाद साहनी ने पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट के संयुक्त सचिव का पद संभाला इस संस्था की स्थापना प्रोफेसर वोमन ने की थी संस्था का उद्देश्य लोकप्रिय भाषणों प्रयोगों और लालटेन की स्लाइडों द्वारा पूरे पंजाब में विज्ञान का प्रचार प्रसार करना था उन दिनों पंजाब की सीमा दिल्ली से लेकर पेशावर तक फैली हुई थी शिमला में काम करते समय साहनी ने मौसम की भविष्यवाणी पर कुछ व्याख्यान दिए थे ये व्याख्यान आम लोगों को बहुत पसंद आए ग्रामीण और शहरी लोग मजदूर और दुकानदार सभी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे होते और दो आने का टिकट खरीदकर खुशी खुशी विज्ञान का शो देखते इस फीस से से आने-जाने का कुछ खर्च निकल आता साहनी के व्याख्यान, साबुन निर्माण, 1880 से पहले लाहौर का पेयजल स्वच्छ और दूषित हवा मनुष्य की सेवा में विद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग कांच निर्माण पंजाब और उसकी नदियाँ जैसे सामान्य विषयों पर होते विज्ञान के ये लोकप्रिय व्याख्यान अक्सर छोटे शहरों और गांवों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए चौहारों और मेलों के समय आयोजित किए जाते थे इन व्याख्यानों की वजह से लोगों की विज्ञान में रुचि बहुत बड़ी साहनी के व्याख्यानों के लिए जनता की भारी मांग रहती और उन्होंने विज्ञान के लोकव्यापीकरण पर कुल मिलाकर पांच सौ से अधिक व्याख्यान दिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का अभाव साहनी को बहुत अकता था उस जमाने में विज्ञान के सभी उपकरण महंगे दामों पर विदेशों से आयात किए जाते थे 1888 में उन्होंने अपने ही घर में उच्च गुणवत्ता के उपकरण बनाने का एक कारखाना स्थापित किया इस काम के लिए उन्होंने रेलवे के एक प्रशिक्षित तकनीशियन अल्लाह बख्श को नियुक्त किया यहाँ बने विज्ञान के उपकरणों को विद्यालयों में या तो मुफ्त या फिर लागत कीमत पर दिया जाता था जिससे छात्रों और शिक्षकों में विज्ञान के प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़े बाद में इस कारखाने में एक खराद मशीन लगा दी गई और धीरे धीरे इसकी ख्याति उच्चपोटी के वैज्ञानिक उपकरण निर्माता के रूप में फैली